4.5 labiale par par pita pita pura pura paisa paisa pona pona phal phal phir phir phul phool phela phela phora bora bal बाल बिस बीस बुच, बूच बेल बैल बोना बौना भक भाग, भिर भी भूत भूत भेद, भैत भोट, भोट, पल फल पिट, पिट, पुल फूल पेड़ फेर पोता फोता कुप्पा, कूफा पालतू फालतू पीका फीका पूस फूस पहला, फैला पौर फौर सौंप, सौंप ला भला बिल भिल बुना भुना बेदी भेदी बोर भोर उबार उभार भाई भाई भीम भीम बूरा भूरा बैल भैल बौ भौ गोभी गोभी पल बल पिला पिला पुत पुथ पेटी बेटी पोल पोल आप आप पाप बाप पीर पीर पूरा पूरा पैर पैर पौना बौना सपूत सबूत फट भट, भट फिर फिर, फुस भूस फेरी भेरी फोड़ा भोला कभी कभी भाग भाग, फील भील, फूल भूल फैल भैल फम भम कूफा कुभा